ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं अध्याय में ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य का निरूपण होना है इसलिए द्वितीय अध्याय का विवक्षित अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत वैराग्य ये द्वितीय अध्याय का विवक्षित अर्थ है वैराग्य का निरूपण करने के लिए जीव को संसार में पूर्व शरीर छोड़ते समय और उत्तर शरीर धारण करके उसमें रहते समय जिन अवस्थाओं से गुजरना होता है वे अवस्थाएं अत्यंत विभत् स्वरूप है भयंकर है इसे श्रुति भगवती बता रही है तो जन्म के बिना चाहे आहिक विषय भोग हो या पारलौकिक विषय भोग हो असंभव है उसके लिए जन्म लेना ही होता है ने शरीर धारण करना ही पड़ता है और शरीर धारण करना है तो इन अवस्थाओं से गुजरना ही होता है जिसे विवश अवस्था के रूप में बताया जा रहा है श्रुति भगवती के द्वारा जान करके आहिक पारलौकिक विषय भोग से वैराग्य होगा ये श्रुति का अभिप्राय है और वैराग्यवान को ब्रह्मात्म एक ब्रह्मात्म एक बोध से अध्यारोप जो ध्यास एवं ज्ञानाध्यास रूप है उसकी निवृत्ति होगी फिर स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं ही मय के रूप में स्पूरीत होता रहेगा यही जीवन मुक्ति और शरीर छूटने पर मुक्ति का स्वरूप रहेगा इस प्रकार मोक्ष की सिद्धि होगी इसे ध्यान में रख कर के प्रथम मंत्र में ये बताया गया कि यह शरीर अन्न रसादि सप्तधातुओं का संघात रूप है उनमें सप्त धातु का संघात रूप शरीर में अज्ञान आज्ञानवशात आत्माभिमान जीव का हो रहा है उसे यहां पर पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवती इस वाक्य वाक्यस्थ पुरुष शब्द से लिया गया जीवात्मा के अहमास्पद का अहमास्पद जीवात्मा जिवा, का जो अहमास्पद है यानी मैं इस रूप से विषय बन रहा है तो जीवात्मा के अहम वृत्ति का विषय बनता है अविद्या अवस्था में यह सप्त धातु रूप शरीर उसे पुरुष शब्द से लिया गया और उसमें प्रथम गर्भ पदार्थ बताया गया सप्तम धातु को पुरुष शब्दित शरीर का सार रूप जो सप्तम धातु है वह पुरुष शब्दित शरीर का सार भी है तेज भी है तेज सार ये पर्याय है और इसी तेज को कहो शरीर के या सार को कहो कहा गया प्रथम गर्भ आदित तो शब्द का अर्थ है प्रथमत तो अयम गर्भो भवति का मतलब यह जीवात्मा अयम शब्द का अर्थ भी जीवात्मा है वह गर्भ बन गया का मतलब रेतो रूप हो गया कौन सा जीवात्मा वो दो जीवात्मा हो गए ना उसमें एक तो पहले से पुरुष शरीर में आत्माभिमान करने वाला पिता रूप जीवात्मा और एक अन्न से संश्लिष्ट होकर के पाचन क्रिया के माध्यम से पिता के शरीर के सार रूप सप्तम धातु से संश्लिष्ट जीवात्मा उनमें से अयम आदितो गर्भो भवती में अयम यह शब्द बता रहा है सप्तम धातु से संस्लिष्ट जीवात्मा को वो सप्तम धातु से संस्लिष्ट होने से सप्तम धातु रूप माना जाएगा और सप्तम धातु को गर्भ कहा गया है इसलिए कहा वो कौन गर्भ है जिससे संश्लिष्ट होने के कारण संसारी जीव को भी गर्भ के रूप में कहा गया तो कहा यद एत रेत तो जो यह शरीर का तेज रूप रेत है उसे कहा गया प्रथम गर्भ स अयम प्रथम गर्भ और वो हुआ रेत संस, सं, खाली केवल रेत भी नहीं रेत संस्लिष्ट जीव इस शब्द से लेना तो वो उसकी प्रथम अवस्था हो गई जन्म लेते समय और पुरुष शरीर को माना जाएगा उसका त्रयो आवसथ्रयो त्रयो आ त्रय आवसथा एक वाक्य आगे आएगा ना जिसकी व्याख्या करने के लिए भी द्वितीय अध्याय का प्रारंभ है ऐसा टीका में टीकाकार ने कहा था इधर वाले पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति में तस्य त्रय आवसथा यह कहा था ना एक अवस्था शब्द है और एक आवसथ शब्द है इन दोनों का एक अर्थ नहीं आवसत शब्द का तो अर्थ है आश्रय स्थान आवसत कहलाएगा और अवस्था कहलाएगी वो आने वाला संसारी जीव जिससे संस्लिष्ट हो रहा है तो पुरुष शब्दित इस मंत्रस्थ पुरुषे इस सप्तमयंत शब्द का अर्थभूत जो आपका शरीर है उसे कहा गया कहा जाएगा आवसत शब्द से आश्रय है ना सप्तमी आश्रय को बता रही है और गर्भ को कहा जाएगा अवस्था तो प्रथम आवसत हो जाएगा पुरुष शरीर पिता का शरीर और प्रथम अवस्था हो जाएगी ये गर्भ शब्दी तो सप्तम धातु से संश्लिष्ट रूप अवस्था ये बता दिया और फिर आगे ये कहा गया कि ये जो गर्भ है यद्यपि लोक में सप्तम धातु में गर्भ शब्द की प्रसिद्धि नहीं है मातृ शरीर में जब शरीर बनना प्रारंभ होता है उस समय माना जाता है गर्भ और तो पुरुष शरीर में ही प्रथम गर्भ बताया गया तो उसमें गर्भत्व शब्द की प्रसिद्धि न होने पर भी उसे गर्भ गौण रूप से कहा जा रहा है इसे कहा गया मूल में तद एक सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज सम्भूतम आत्मन्यव आत्मानम विभरती इस वाक्य से कि सभी अंगों से यानी पूर्ववर्ती छह धातुओं से अन्न से शोणित बना शोनित से मांस बना मांस से मेदा बना ऐसे इस क्रम से इन सारे पूर्ववर्ती धातुओं से निष्पन्न हुआ है तेज वो है सप्तम धातु इसलिए इसे कहा गया सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज सम्भूतम तो पुरुष शब्दित जो शरीर वो है सप्त धातु का संघात रूप और उस संघात के समुदाय के अवय रूप जो ये सात धातु हैं उनमें से पूर्ववर्ती छह धातुओं से निष्पन्न हुआ रेत इसलिए उसे कहा गया शरीर का तेज सार और उस सार को ही गर्भ कहा गया था पूर्व में उसे आत्मनि एव आत्मान बिभरती ये वाक्य बता रहा है कि वो गौण रूप से गर्भ शब्द का उसमें प्रयोग है माता के शरीर में प्रविष्ट हुआ जो जीव उसका शरीर बनना प्रारंभ हो रहा है तो गर्भ इसलिए कहा जाता है कि माता उसे धारण करती है ऐसे पिता भी आए हुए जीव का संश्लेष जिस धातु से है उस धातु को अपने शरीर में धारण करता है तो पिता के द्वारा धारित होने के कारण गर्भ हुआ भ्रिय भरने धातु से विवर्ति बना है ना तो उसी दृष्टि से यहां पर कहते हैं कि आत्मनीय व आत्मान विभर्ति ये मूल में कहा गया था कि आत्म, सप्तमेन्त आत्मनी शब्द का अर्थ है शरीर है और आत्मानम शब्द का अर्थ है अपना ही अहमास्पद होने के कारण जो शरीर का तेज रूप सप्तम धातु है उसे आत्मान शब्द से लेना उसे संश्लिष्ट जीवात्मा है उसे धारण कर रहा है पिता और उसके बाद फिर माता के शरीर में प्रविष्ट होता है वो माता के शरीर में पिता के शरीर से निस्सरण का नाम ही प्रथम जन्म है इसे ये कहा गया कि तदस्य प्रथमम जन्म इसके व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार अयम पदार्थ बता चुके हैं आपका तेज शब्दित रेत संस्लिष्ट जीवात्मा आने वाला संसारी जीव ये है अयम पदार्थ और पुरुष पदार्थ है शरीर और ये आने वाले जीवात्मा का पिता के शरीर रूप पुरुष में प्रवेश कैसे हुआ तो उसके लिए कहा कि पुरुषाग्नो हु भाष्य में पंचाग्नि विद्या में चतुर्थ अग्नि के रूप में बताया गया जो पुरुष रूप अग्नि है और उसमें हुत हुआ का मतलब उनके द्वारा भक्षित जो आने वाले जीव से संश्लिष्ट ब्रहि अन्न है इसलिए अन्न का भक्षण हुआ तो अन्न से संश्लिष्ट जीव का भी पिता के द्वारा भक्षण हुआ और तस्मिन पुरुषे हवा अयम संसारी रसादिक्रमेण आदितः प्रथमतो तो रेतुरूपेण गर्भो भवती ये चर्चा हम लोग कर रहे थे अब थोड़ा भाष्य है भाष्य की टीका है टीका कहां से छुटी थी हाँ? हाँ? हाँ। तो तस्य तस्वत्व अप्रसिद्धम इति आशंक स्त्रिया इव तस्य वृत्या इति तद् तद् इत्यादि स्त्रिियाव इति भृतवाद कहते हैं कि तदेत बिहर्तीक्यचे तस्य गर्भवी अप्रसिद्धम लोक में जीवात्मा का गर्भत्व अप्रसिद्ध है अने पुरुष शरीर में जो रेत हैं उस रेत में गर्भ शब्द की प्रसिद्धि नहीं है तस्य शब्द से लेना सप्तम धातु को सप्तम धातु जो पुरुष शरीर अस्त है और उस सप्तम धातु से संश्लिष्ट जीव को में जीव में गर्भत्व की प्रसिद्धि नहीं है लोक में इति आशंका जिज्ञासु की हुई तब कहते हैं स्त्रिया इव तस्य पुरुषेन पुरुषेण भृतवात गौण्वृत्तिया गर्भत्व तो तस् गौनिया वृत्तिया गर्भत्व ये प्रतिज्ञा है तो तस् तेजस तो आने वाले जीवात्मा से संस्लिष्ट तेज में गर्भत्व गौनिया वृत्तिया गर्भत्व गौणी वृत्ति से गर्भत्व है तो गौणी वृत्ति से गर्भत्व का मतलब गर्भ शब्द का मुख्य प्रयोग जिसके लिए होता है वो तो मुख्य अर्थ माना जाएगा और गौणी वृत्ति से लिया गया अर्थ माना जाएगा मुख्य अर्थ में रहने वाले कुछ गुण किसी दूसरे अर्थ में प्रतीत होते हो और उन गुण को लेकर के मुख्य अर्थ का वाचक शब्द अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तो उसे अन्य अर्थ को गौण अर्थ कहा जाता है अरमाना जाता है वह गौण अर्थ है गौणी वृत्ति से तो गर्भ शब्द की प्रसिद्धि कहां है मातृ शरीर में शरीर में जो गर्भ धारण हुआ उसमें वह गर्भ शब्द की प्रसिद्धि है इसलिए उदाहरण बताया कि स्त्रिया तस और क्यों स्त्री में प्रविष्ट जीवात्मा के जीवात्मा में गर्भ शब्द की प्रसिद्धि है कहते हैं उसके द्वारा धारित होने से माता के द्वारा धारित होने के कारण उसे गर्भ कहा गया तस् ऐसे ही पुरुष स्वयं भी क्या कर रहा है तो तसे पुरुषे न भृतवात तो जैसे माता गर्भ को धारण करती है गर्भ का धारण पोषण करती है ऐसे पिता भी गर्भ का धारण पोषण कर रहा है इसलिए माना जाएगा गौणी वृत्ति से सप्तम धातु को भी गर्भ ये यह यहां पर कहा गया कि तस्य वृत्या तस् गौनिया वृत्तियागर्भत्म इति वक्त इस बात को बताने के लिए मूलकंडिका में तदेतत्सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज असंभूतम यहां से लेकर के बिहर्ति यहां तक का वाक्य है ये टीकाकार कह रहे हैं कि तद ए तद इत्यादि विभरती इतम वाक्यम यह वाक्य इसी के लिए है ये दिखाने के लिए कि पिता के द्वारा धारित होने कारण वो भी गौन रूप से गर्भ ही है और तद व्याचे इसमें तत्शब्द का अर्थ है ये वाक्य उस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार नमय पिंडेव्यो रिलक्षणे तेज सारूप शरीर से कर सम्भूतम का कर दिया परिचिम परि निष्पन्नम तच्च ये का मतलब वो जो मूल कंडिकास्त तद एत ये वाक्य है ना इसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान तो तद एत ये दो स्वरो नाम परामर्शक हैं तेज के पूर्व वाक्य में जिसको तेज कहा गया गर्भ कहा गया उसके तो तद ये तद रेतो अन्नमय से पिंडे पिंडेभ्यो अंगेभ्यो अवयभ्यो संभूतम ऐसा अन्वय करना तो ये जो स्थूल शरीर है अन्नमय से शब्द से लेना स्थूल शरीर को तो ये जो स्थूल शरीर है मनुष्य का उससे उसके अवयव है ये रसादी अन्न रसादी और इन अन्न रसादी अवयों से रसादी लक्षणेभ्य इसलिए अवयवों का एक विशेषण है रसादी लक्षणे रसादी स्वरूप जो शरीर के अंग हैं शरीर है अवयवी समुदायी समुदाय कौन है फिर समुदाय है शरीर तो तो समुदायी है ये सप्त धातु तो अवयव शब्द से इन सप्त धातुओं को लेना है इस दृष्टि से टीका भाष्यकार भगवान ने कहा कि रसादी लक्षण तो रसादी स्वरूप शरीर के अंगों से ये तेज निष्पन्न हुआ है तो सार तेज शब्द का यह अर्थ कर दिया सार रूपम शरीरस्य तो शरीर का सार रूप है यह तेज और वह संभूतम यानी परि और वो भी पिता के अहम वृत्ति का आस्पद होने के कारण सप्त धातु अहमास्पद है ना इसलिए उसे भी आत्मा शब्द से कहा जा रहा है इसे कहते हैं कि तत्पुरुषस्य से आत्मभूतत्वात आत्मा तो आत्मभूत कैसे हैं वो तेज तत्शब्द से लेना तेज को यानी सप्तम धातु को और वह पुरुष का यानी पिता का आत्मभूत है यानी आत्मरूप है आत्मरूप कैसे हैं? तो पिता के अहम का आस्पद होने से उसे आत्मा भी कहा जाएगा तो जैसे सप्तम धातु पिता का अहमास्पद है अहम वृत्ति का आस्पद है ऐसे इन सप्त धातुओं का संघात रूप शरीर भी तो अहमास्पद है ना इसलिए शरीर को भी यानी समुदाय को भी आत्मा कहा जाएगा और सप्तम धातु को भी आत्मा कहा जाएगा तो मूल कंडिका में आत्मनि इस सप्त आत्मा शब्द से लेना है शरीर को जो पिता का पिता के अहम वृत्ति का आस्पद है और आत्मानम इस द्वितीयांत से लेना है तेज को ये आगे टीका में टीका भाष्य में भाष्यकार भगवान करे कि तम आत्मा इत्यादि से कि तम आत्मा रेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मनि एव स्वशरी आत्मा बिहर्ति यानी धारयती मूल में तो ये एक वाक्य था तद एक तर्वेभ्य अंगेभ्य से लेकर के बिहरती यहां तक अब भाष्य में भाष्कर भगवान ने दो वाक्य बना करके उसका व्याख्यान किया है एक वाक्य का तो पहले यहां पर जो अवयवों का विशेषण था रसादी लक्षणे भाष्य में इसका अर्थ करते हैं टीकाकार रसादी लक्षणे यह ग्रहण करके कि रसादी धातु समुदाय रूपत्वात शरीरस्य तो शरीर को रसादी जो सात धातु हैं उनके समुदाय रूप माना जाता है सप्त धातुओं का समुदाय ही शरीर है तो जैसे सीधे और तीर्थे जो धागे हैं उनसे बना हुआ उन धागों का समुदाय ही वस्त्र है एक विशेष रूप से संयुक्त धागे वस्त्र कहलाते हैं ना उन वस्त्र शब्दित समुदाय के अवयभूत जो समुदायी कहलाते हैं धागे उनको निकाल लेंगे तो वस्त्र नाम का समुदाय कोई बचेगा नहीं समुदाय से समुदाय अलग नहीं होता अवयों से अवयवी अलग नहीं होता तो ये जो सात धातु हैं इनमें से एक एक धातु को अलग करे तो स्थूल शरीर नाम की कोई वस्तु सिद्ध नहीं होगी इन सात धातुओं का समुदाय ही शरीर है तो ये कहा कि रसादी धातु समुदाय रूपत्वात शरीरस्य। शरीर इन सप्त धातु का समुदाय रूप होने से तेषा तद अवयवत्वम तो तेषाम यानी रसादी नाम तो रसादी सात धातुओं में तद अवयत्व है का मतलब शरीर अवयत्व है शरीर का अवयव इन सब सात धातुओं को माना जाएगा तेषाम शब्द से रसादी सातों को लेना वे शब्दित शरीर के अवयव है और चरम धातुत्वात शरीर से सारूपत्व और ये जो सप्तम धातु है रेत यह तो चरम धातु रूप है यानी अंतिम धातु है और पूर्व छह धातुओं से निष्पन्न हुआ है पूर्व पूर्व धातुओं का कार्य यानी फल उत्तर उत्तर धातु होने से उत्तर उत्तर धातु को कहा जाएगा पूर्व पूर्व धातु का सार जैसे पेड़ का सार होता है उसका फल ऐसे अन्न रस का सार है रक्त रक्त का सार है मांस मांस का सार है मेदा इस क्रम से पूर्ववर्ती धातुओं का सार होगा ये सप्तम धातु तो उसे कह रहे हैं कि शरीरस्य से जो तो ये जो सप्तम धातु है उसमें शरीर का सार भी भी यानी शरीर का सार है शरीर यानी सात धातुओं का समूह और उसमें सार रूप है आपका अंतिम धातु ये चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि शरीर से सारूपत्व प्रतीक ग्रहण करके अर्थ करते हैं शरीर संबंधी रेतसह रेतस तो शरीर संबंधी सारत्व में तेज में रेतसह है रेतसह है तो शरीर का सार है तेज है आगे हैं भाष्य, भाष्य में आया कि आत्मभूतत्वात आत्मा ये जो है आत्मभूतत्वात आत्मा किसको कहा जा रहा है शरीर को भी यानी अवयवों को अवयवी आव, को भी और अवयवों को भी आत्मा कहते हैं जो आत्मा शब्द का अर्थ है अहमास्पद, अहम वृत्ति का जो विषय बनेगा उसे आत्मा कहा जाएगा ईदम वृत्ति का विषय बनेगा वो अनात्मा अहम और इदम तो अहम वृत्ति का विषय स्थूल शरीर भी है जो समुदायी है समुदाय रूप है और समुदाय कहते हैं अवयवों को समुदाय कहते अवयवी को तो अवयवी जो शरीर वह भी आत्मा है जीवात्मा के अहम वृत्ति का आस्पद होने से और समुदायी शब्दित जो अवयव वे भी जीवात्मा के अहम वृत्ति का आस्पद बनते हैं इसलिए उनको भी कहा जाएगा आत्मा तो ये भाष्य में लिखा आत्मभूतत्वात आत्मा आत्मभूतत्वात का अर्थ करिए अज्ञानी अज्ञान अवस्था में शरीर तथा शरीर के अवयव रसादी आमास्पद होने से आत्मभूत होने से का हैं, आत्मा कहलाते हैं और आत्मा होने से क्या हुआ कहते हैं तम आत्मनम रेतो रूपे न आत्मन्येव स्वशरीरे वरीव आत्मा विभरती धारेती तो इसमें ये आत्मूतवात्त आत्म तो ये जो प्रतीक है इस प्रतीक का ग्रहण करके टीकाकार ये लिखते हैं अर्थ कि आत्मा विषय शरीर तो आत्माषय शरीरभूतवात्मा गर्भीभूत बिहर्ति वक्ष्यमा वक्ष्यमासंग वाक्यम पूीय ये जो है आत्मभूतत्वात आत्मा और तम आत्मान इसके साथ अन्वय करके ये वाक्य पूर्ण करना है ये आत्मभूतत्वात आत्मा यहीं पर वाक्य पूरा नहीं होता ओभिभर्ती क्रिया तक जाना पड़ेगा इसलिए वक्षमान शब्द का प्रयोग किया है तो आत्मा आत्माभिमान विषय शरीर भूतत्वात तो आत्माभिमान का विषय कौन है शरीर और वो जो शरीर है उस शरीर को कहा जा रहा है आत्मा शब्द से तो शरीर भूतत्वात आत्मानम और फिर उसका अंग जो है अंतिम धातु अंग कहो अवयव कहो वह भी आत्मा है वो भी अहम अभिमान का आस्पद है इसलिए तो वो आत्मान द्वितीयांत पद से उस गर्भ को लेना है सप्तम धातु को लेना है इसलिए आत्मान गर्भीभूतम विभरती तो ये आत्मानम आगे वाले वाक्य में द्वितियांत पद आ रहा है ना वो अवय को बता आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया अवयव को बताने के लिए अवयव शब्द से लेना सप्तम धातुरूप अवयव तो आत्मान गर्भीभूतम विभर्ती ऐसे बिभर्ती इस वक्षमान क्रिया के साथ अनुसंग यानी संबंध करके ये वाक्य पूरा होगा तम आत्मान बिभर्ती इसके साथ पहले प्रातिपदिकार्थ बताया आत्मभूतत्वात आत्मा ये प्रातिपदिकार्थ का कथन है प्रातिपदिक कौन सा किसका प्रातिपदिक तो आत्मान और आत्मनी ये जो सप्तम और द्वितीयांत पद है ना उसमें द्वितीया और सप्तमी तो है प्रत्यय और उसकी प्रकृति है प्रातिपदिक आत्मा शब्द और उस आत्मा शब्द का वो अर्थ वो प्रकृत्यर्थ को हो प्रातिपदिक अर्थ कहो वो होगा अवय भी और अवयवी भी, भी वो अर्थ है और जब उस प्रकृति अर्थ का वाचक आत्मा शब्द के साथ द्वितीय प्रत्यय जोड़ देंगे तो आत्मान ये होगा गर्भ का परामर्शक अवय का परामर्शक और सप्तमी जोड़ देंगे आत्मनी तो अव आव, जो अवयवी है उसका परामर्शक होगा उसे कहा गया कि आत्मान ये द्वितिया को जोड़ करके गर्भीभूतम विभरती और कहा पर धारण करेगा इस प्रश्न का उत्तर होगा आत्मनि इसलिए आगे कहते हैं आत्मनी इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीका में टीकाकार कि उक्तम अर्थम श्रुत्यक्षरारूढ़म करोति आत्मनि इति ये जो उक्त अर्थ हैं आत्मभूतत्वात आत्मा ये प्रातिपदिका अर्थकथन हुआ और उसे सो शरीर में धारण कर लेता है ये जी पुरुष भर्ति का करता होगा पुरुष चतुर्थाग्नि तो भाष्य में है कि आत्मनि एव स्वशरीरे शरीर आत्मनि एव ये मूल में है उसका भाष्यकार भगवान ने अर्थ कर दिया स्वशरीरे शरीर एव आत्मनि एव का अर्थ आत्मन्यव आत्मा विभर्ति इस वाक्य में जो आत्मनी यह में अंत है उसका अर्थ कर दिया स्व शरीर यानी अवयवी तो स्व शरीर ये वत्म विभरती यानी धारयती थोड़ी टीका है टीका को देखिए अत तो आत्मा इति न पुनरुक्ति दोषः तो आत्मा ये जो दो बार कहा गया है ना तम आत्मन रेतो रूपे न गर्भी यहां पर भी आत्मनम ये द्वितीयांतात्मा शब्द का प्रयोग है और स्वशरी एवं आत्मानम विभरती यहां पर भी द्वितीय आत्मा शब्द का प्रयोग है तो ए, एक ही वाक्य में दो बार आत्मा शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह एक तो क्रियापद के साथ अन्वय दिखाने के लिए है अंतिम वाला आत्मान पद और शुरू वाला आत्मान वो है मूल में जो आत्मान पद है उसका प्रतिग्रहण एक प्रकार से है इसलिए कहते हैं कि आत्मानी अस्य न पुनरुक्ति दोष दो बार आत्मान शब्द का प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं होगा अब तद ए तद रेतो यदा इस वाक्य का अवतरण है टीका में एवं पित्री ृशरीपम आवस आवसथम त्र रेतोपेण अवस्था च उक्त मातृदेहूप अव पित्री शरीरात् गर्भरण रूपं जन्म पितृशरा निर्गमनूपन्म दर्शयती इति तद रेत इति तदेत तद इति तो तद रेत इत्यादि वाक्य है ये बताने के लिए कि तीन आवसत बताने हैं और अवस्थाएं बतानी है तो प्रथम आवसत बताया गया पित्री शरीर को और उस प्रथम आवसथ आश्रय में रहने वाली अवस्था के रूप में बताया गया गर्भ को प्रथम गर्भ को ये यहाँ पर टीका में टीका कार ने कहा कि एवं पित्री शरीर पितृशरी तत्र रेतो रूपेण अवस्थान च उकर के मातृदेह रूप आवश्यत तथा उसमें गर्भ रूप से अवस्था को दिखाने के लिए पित्री शरीर से मात्री शरीर में निर्गमन रूप जन्म बताया जा रहा है द्वितीय आवसत को और अवस्था को बताने के लिए ये जन्म बताया जा रहा है तो आगे है भाष्य में कि तद रे तो यदा यश्मिन काले भारी भारी भार्य तस्याम तौषाघ्नो स्त्रियाम सिंचती उपगछन तो उस पुरुष के द्वारा धारित जो गर्भ है उसे यदा शब्द का अवतर अर्थ किया भाष्य भाश्का, में यश्मिन काले और यश्वन काले का भी अर्थ स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि भार्ये ऋतुमती तस्याम तो इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की यदा इति उत्तम कालम विशद यदा इस शब्द के द्वारा बताए गए काल का स्पष्टीकरण है भार्या ऋतुमती इस पद से तो ऋतुमती भारिया से संबंध स्थापित करते हुए क्या करता है कि वो अपने शरीर में धारित गर्भ को माता के गर्भ में निश्चरित करता है पिता उसे कहा गया प्रथम जन्म इसे आगे कहते हैं एक वाक्य टीका में है तो पंचाग्नि विद्या व गौतमाग्नि इत्यादी अयम अर्थो दर्शित यो यो उक्तम। तो उत्तम के बाद में भाष्य में यौषाग्नौं ये स्त्री के विशेषण के रूप में यौषाग्नौ ये शब्द प्रयोग आया है ना तो स्त्री को भी पंचम अग्नि के रूप में कहा गया है पंचाग्नि विद्या में स्वर्गलोक परजन्य पृथ्वी पिता और माता ऐसे पांच अग्नियां हैं और इन अग्नियों में जीवात्मा से संस्लिष्ट जो तत्त्व दिए हैं आपका भूत सूक्ष्म उसकी आहुतियां पड़ती हैं श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म की तो जल शब्दित और ये सब जो है आहुतियां पढ़ते पढ़ते पंचम अग्नि में आहुति पड़ी रेतुरूप आहुति आहूति का प्रक्षेप होने पर माना गया प्रथम जन्म इसे कहते हैं आगे कि अथ तद, ये तद रेत, रेत आत्मनो गर्भभूत जनयति पिता तो अथ का अर्थ कर दिया तदा अथ यानी तदात अन्वादेश हुआ है अनुवादेश में एनत आदेश होता है ना इसलिए उसका अर्थ कर दिया ए अनुवादेश में जो नत हुआ था उसका अर्थ कर दिया ए रेत आत्मनु गर्भभूतम जनएती पिता तो पिता आत्मा के गर्भभूत यानी अपने ही शरीर में गर्भभूत जो सप्तम धातु था उसे जन्म देता है माता के शरीर में निश्चरित करके तदस्य पुरुषस्य रेत रेतो तदसनागमन रेत कालेन असारी प्रथमं जन्म वो ऐसा छपा है नो ये होना चाहिए रेतो अस्य अस्थ ऐसा चपा तो तुरश सेगमन ये जो पुरुषरूपी चतुर्थ अग्नि से रेत का निर्गमन है अग्नि में रेत से काल में वह अश्य संसारिण प्रथम जन्म प्रथम जन्म माना गया यानि प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति ये प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति है माता शरीर हो जाएगा आवसथ ओद हो जाएगा और इसका ये प्रथम जन्म माना जाएगा वहां पर प्रथम अभिव्यक्ति हो जाएगी प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति तद ये पहले कहा गया है द्वितीय अध्याय में ये तो पंचम अध्याय है ना ऐतरे आरण्यक का द्वितीय अध्याय माना जाएगा पूरे आरण्यक में आरण्य क्रम से द्वितीय अध्याय इसलिए नंबर यहाँ पर ये दिया है ना? ऐतरे आरण्यक दो तीन सात तो दो ये है अध्याय का नंबर तो तदेत पुरस्तात् असौत्मा अमुम आत्मनम इत्यादि ना यानी इस वाक्य से इस बात को कहा गया है कि मात्री शरीर रूपी द्वितीय आवशथ में ये प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति हो जाती है गर्भ की और वो प्रथम जन्म माना गया है अब थोड़ी सी टीका है उसे देखिए भाष्य में था भारि उपगछन शब्द था उसका अर्थ कहते हैं भार्यम संगक्षन इत्यर्थ आगे हैं तद एत ये वाक्य का हद एक उक्तम इसका अवतरण है टीका में कि रेतो भार सिंचती अच्छा एक वाक्य पहले है टीका में और अस्य अशतो रूपेण स्थान इति अन्वय वो अन्वय बताया यहां पर कि पुरुष रूपी रु, स्थान से यानी प्रथम आवशत से द्वितीय आवशत में निर्गमन ये प्रथम जन्म माना जाएगा और रेतो इत्यत्र तो भार्यम तो भा ये ऋतुमति भार्या में रेतरूपी गर्भ का संचरण पिता करते हैं इसके इस अर्थ की संवाद को दूसरी श्रुति को भी बताया जा रहा है वाक्यांतर यानी दूसरा श्रुति वचन बताया जा रहा है वो है असो आत्मा अमुम आत्मान इत्यादि तो असो आत्मा शब्द से लेना पिता को प्रथमांत और अमुम आत्मान शब्द से लेना वो रूप जो गर्भ है उसे आगे आ, आएगा स्त्रिया सिंचेती इत्यादि ऐसा तो इस प्रकार ये दूसरा श्रुति वचन भी क्या हुआ ऋग्वेदी दूसरा श्रुति वचन भी इसी अर्थ का संवादक हुआ यानी समर्थक हुआ टीका में एक वाक्य और है कि असो आत्मा पुरुषों असो आत्मा का अर्थ कर रहे हैं दूसरा वाक्य न असो आत्मा अमुम आत्मा इस वाक्यस्थ असो आत्मा का अर्थ कर दिया पुरुषः अमुम आत्मन का अर्थ कर दिया स्वयं स्वीय रेतोप आत्मा अपने सप्तम धातु रूप आत्मा को अस्म आत्मने भार्या भारूपा प्रयती तो भार्य रूप आत्मा को प्रदान करता है का मतलब भार्य में निश्चरित करता है ये दूसरा वाक्य भी इसी अर्थ का ज्ञापन कर रहा है अनेक वाक्यों के द्वारा एक ही अर्थ प्रतिपादित हो तो वो अर्थ दृढ़ माना जाता है ना। अब नीय जो वाक्य हैं मूल में कंडिका उसकी आउ, उसका अवतरण है भाष्य में तदरे तो यश्याम इत्यादि भाष्य है व्याख्यान अवतरण तो नहीं है और इस भाष्य रूप द्वितीय कंडिका के अवतरण भाष्य की एक आउतरन, व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है नु स्त्री शरीरे इत्यादि इस अवतरण टीका को देख लीजिए कि ननु स्त्री शरीरे स्त्रीया उपद्रवती। उपद्रव कारी शरीर प्रविष्ट पुरुष से उपद्रवकारी बाणवतो इति आशंक्य उक्त तत्या इत्यादि त्याच तद तद तदरेतो तद्रेतो इति तद्रेतो यश्याम यानी किसी के भी शरीर में दूसरी वस्तु प्रविष्ट हो जाए तो वह शरीर को कष्ट प्रदान करती है ना तो जैसे शरीर में शरीर से विजातीय बांध लग गया तो वह शरीर को कष्ट प्रदान करता है कष्टकारी होता है उपद्रवकारी होता है ऐसे मातृ शरीर में प्रविष्ट हुआ जो पिता के शरीर का अंश है सप्तम धातु वह माता के शरीर में उपद्रव उत्पन्न कर ले कष्ट प्रदान करे कर आशंका कोई कर सकता है शरीर संलग्न बाण के तरह ये पिता के शरीर से मातृ शरीर में प्रविष्ट हुआ जो सप्तम धातु वह भी मातृ शरीर में कोई उपद्रव करें इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए मूल में द्वितीय कंडिका है तत्म इत्यादि इसलिए कहते हैं कि के उक्तम इत्यादि वाक्य द्वितीय कंडिका इसी शंका का समाधान करने के लिए कही गई है और तद तद तदव्या चे और इस द्वितीय कंडिका की व्याख्या भगवान भाष्यकार तद रे तो स्त्रियाम इत्यादि वाक्य से कर रहे हैं तो मूल का तथा इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं